तो जो चतुर प्राणी है उनको पता है कि कहाँ है तालाब नदी कहा है वहीं पहुंच जाते हैं और बार बार लगती हो तो वो बार तालाब में जाने की है उनकी हैबिट हो जाती है ऐसे संसार में तो बार बार दुख आता है बार बार प्रॉब्लम होते तो ज्ञानी का मन बार बार परमात्मा में ऑटोमेटिक जाता है इसीलिए वो सदा मौज में रहते और अज्ञानी बेचारे सदा सिर फूटते रहते इतना मिल गया तो और पाने की इच्छा और मिला है तो चला न जाए अरे जो मिला है वो तो जाएगा ही जो चीज मिलती वो तो छूटने के लिए ही मिलती ऐसी कौन सी चीज है जो मिले और जाए नहीं कोई दो दिन में जाए कोई दो साल में जाए कोई पचास साल में जाए लेकिन छूटेगी राजा हो रंग को दूसरे को फूंक मार के उठाने की शक्ति रखता हो ऐसे पीर पैगंबर, फकीर सबको सब कुछ सब छोड़ने का एक दिन आ ही जाता है ऐसा कोई माइका लाल नहीं जिसको सर्वस्व छोड़ने की फरज ना पड़ी हो जब सर्वस्व छोड़े तो सर्वस्व जिसका है उसको जान लो फिर छूटे तो क्या रहे तो क्या यो वत भूमा तब सुखम नारद जी को शनका जी ऋषि ने कहा जब तक तू भूमा को उस व्यापक ब्रह्म को नहीं जानेगा तब तक पूर्ण सुखी नहीं होगा न चल पे सुखम मस्ती स्वल्प देह में स्वल्प वृद्धि में स्वल्प वस्तु में सुख नहीं है जो व्यापक वस्तु ब्रह्म है व्यापक चैतन्य आत्मा है उसी में पूरा सुख है ये तो आंख को सुख ना दिया देख के नाक को जरा सुख दिला दिया जीभ को जरा चक के सुख दिला दिया मन और बुद्धि को जरा वाहवाही का सुख दिला दिया लेकिन मन बुद्धि भी तो प्रकृति जब वह हवाई का सुख उन्हें सुख है तो निंदा में तो दुखी होगा बिचारा। वही सुख दुखी तो पर पड़े खानी पड़ेगी वह हवाई भी सपना तो निंदा भी सपना, आँख भी सपना तो नाक भी सपना तो शरीर भी सपना, जगत भी सपना और सब का आधार चैतन्य परमात्मा अपना बस ओम शांति शांति जो पुरुष सकाम होकर तप यज्ञ और व्रत करते है उनकी संगति न कीजिए क्योंकि वे ऐसे हैं जैसे यज्ञ का खम्भा पवित्र होता है परंतु उसकी छाया जो सकाम होकर जब कोई यज्ञ करते हैं संसारी स्वार्थ के लिए उनकी संगति न करो ऐसे तो यज्ञ का खम्भा भी पवित्र होता है फिर छाया नहीं देता ऐसे जो सकाम भाव से मुझे स्वर्ग मिले मेरा ये हो जाए वो हो जा ऐसे लोगो की संगति न करो चाहे कुछ मिलो न मिलो मेरे को तो परमात्मा चाहिए बस ऐसे लोगों का सत्संग ऐसे लोगों की संगति काम देती नहीं बेटा ये हवन कर ये मिल जाएगा वो का वो मिल जाएगा ये तो यज्ञ के थम्बे हैं देखने में बड़े बड़े हैं लेकिन छाया और फल नहीं जिसके संग से अंतरात्मा के सुख का फल नहीं मिले आत्मा शांति की छाया नहीं मिले और चाहे बड़े बड़े लम्बे लम्बे थम्बे हों तो किस काम के जिनके संग से आत्म सुख नहीं मिलता ऐसे देखने वाले पवित्र यज्ञ याग भी सकाम भाव से करने वालों की संगत नहीं करते अश्वेघ शास्त्राणी हजार अश्वे करे यज्ञ करें, शता सैकड़ो सैकड़ों पे, पे यज्ञ करे शुक्र शास्त्र कथायाश्च कला नाहर की सोरे समय हजार अश्वेय करे सैकड़ों बाज पे यज्ञ करे फिर भी सुखदेव ज्ञानी है सुख शास्त्र की कथा के आगे वो आने भी नहीं मतलब भी नहीं सहस्त्र वाजपेयी यज्ञ सहस्त्र सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ आत्मज्ञान के कथा के सत्संग आगे कला नीसो दिशो सोलमा ऐसा भी नहीं है छह पर्सेंट भी वैसा ज्ञान है सत्संग का पुण्य इतना पावरफुल है यज्ञ करने बैठो तो इतना थोड़े आनंद और शांति आएगा तो धुआं उसमें थोड़ा पुण्य सूत जी के चरणों में बैठकर शन का देने सौनक कृषि ने कथा सुनी बाद में कहते हम तो ये करते करते धुआं से हमारा तो हृदय काला हो गया नाक भी काली हो गई मुनिश्वर तुम्हारे हैं, चरणों में सत्संग सुनने से हमारा हृदय उज्जवल हुआ ऊंचा हुआ धुआं चारते चारते हम तो थक गए लेकिन सत्संग से हरि रस पाया हमने देखो तो सब देखते कितना रस मिलता है अगर रस नहीं मिलता तो अपना सोफा छोड़ते आते क्या पंखा आराम से खाना पीना ये फ्रिज ये सब छोड़ते इधर बैठते मिट्टी तो लाभ होता है तभी बैठते पुण्य हो रहा है लाभ हो रहा है ज्ञान मिल रहा है तुम तो क्या बड़े बड़े राजे राजा महाराजे राजपा छोड़कर गुरुओं के द्वार पे जाते झाड़ू लगाते सेवा करते गुरु की कृपा पाते बोलते शत्रुघ्न की पत्नी बापू के आगे मांस छोड़ दिया अरे दूसरे दिन शत्रुघ्न भी आ गया दिल्ली से भागता भागता बापू के आगे वचन किया था आपसे मैं नॉन वेज नहीं खाऊंगा शत्रुघ्न तो बापू के बड़ी सराहना लिख रहा है अखबारों में आ रहा है शत्रुघ्न ये करूंगी शत्रुघ्न आ गया बापू के पास तो क्या बड़ी बात है इन्द्रदेव भी ब्रह्म ज्ञानियों के चरणों में मथा टेक् कोई साधारण आदमी है तो बोले इतने करोड़ों लोग लाख मेरे को सुनते मानते हो ओपरे में संत तो बोले ठीक गए सब सपना है करोड़ आदमी का सपना हो चाहे करोड़ी मल का सपना हो सपना तो सपना है चाहे दे का सपना हो चाहे ले का स्वप्न हो पैसे दिए वो भी सपना पैसे लिए वो भी स्वप्न ये संसार सपना है अगला साल अभी सपना नहीं हो गया अगले साल में दिसंबर में आए थे अभी क्या वो सपना। सन्माष्टमी उत्सव सपना। जिस दिन नहीं आए थे बापू आएंगे अभी देखो तो वो दिन सपना। अभी आठ दिन के बाद देखना सब ये सपना। स्वप्न सब संसार सपना है इसमें आसक्ति क्या करना सब छोड़ छोड़ के तो मरने वाले किसकी मेहमान के सुनिए आये हैं क्यों अज्ञान सब एक दूसरे को ठग के सुखी होना चाहते सब ठग दुखी एक दूसरे को उल्लू बना के सुखी होना चाहते सब दुखी सुख तो कहा है भूल गए उल्टा ज्ञान बढ़ गया असली ज्ञान दबता गया नारायण हरे नारायण हरी तीन लोक चौदा भग चौदा बिचरत दे खतमाही एक तो सादगी और संत जन तो सुख संतों के माही सुख संतों के माही साध्वी और सं जनों का सानिध्य मिले सुख संतों के हृदय में है अपने हृदय को भी संत के ज्ञान के साथ मिला के देख जैसे गाना सीखना है तो रेडियो से थोड़े सीखेगा संगीत की कला रेडियो में जाके थोड़े सीखेगा किसी संगीत के तो पास बैठना पड़ता है उसके साथ रेडियो में जाके संगीत नहीं सीखा जा सकता है संगीत के पास संगीत सीखा ऐसे किताब पढ़ के अथवा अकेले मनमाना करके जो प्यालियां नहीं मिलती है वो फुल्का भी अकेले में बंद में जाके फुल्का पकाना थोड़ी सीख माँ के आगे बैठ के सासू के बहू के आगे एक दूसरे के आगे बैठ के फुल का पड़काना सीखना पड़ता है फुल का बहनाना भी किसी से सीखना पड़ता है सहजो कार गुरु बिन्न हो तो नहीं हरि तो गुरु बिन्न क्या मिले समझ ले मन माए तो गुरु के ज्ञान को अपना अनुभव बनाना चाहिए हम पूरा करो राम जी फूलों के बगीचे और सुंदर फूलों के सैया आदि विषयों से भी ऐसा निर्भय सुख प्राप्त नहीं होता जैसा संतों की संगति से प्राप्त होता है फूलों के बगीचे हो पूनम की रात हो सोने की खाट हो रेशम की नवार हो कालिंग बिछा हो अत्र चरिया हो पुष्पों के और अपसरा आकर गले लगे हैं चरणों में पड़े तभी भी वो निर्भय सुख नहीं मिलता जो संतों के चरणों में बैठने से निर्भय सुख मिलता है चले आत्मा प्रकट हो जाता है ज्ञान मनो का संग करते करते हृदय शुद्ध होता है फिर अंतरात्मा का सुख प्रकट हो जाता है फिर बाहर के सुख की परवा का सुख तो भेजे के आ जाता है जैसे पाला हुआ कुत्ता पीछे पीछे चलता है ऐसे बार का सुख सुविधा ज्ञानी के पीछे पीछे चलता है अज्ञानी जो सुख सुविधा के पीछे भागता है उसको बेचारे को मिलती भी नहीं अब मिलती है तो डरता रहता है चल न जाए अज्ञानी को मिलती तो लात मार देता है कई चिपक न जाए चल <laughs> या, या। जीव को भोगों की इच्छा ने दीन किया है जब इच्छा निवृत्त तो होती है तब गोप की तरह वह संसार समुद्र को लंघ जाता है वस्ता निवृत्त हुई तो जैसे गाय को खुर को लांगने में क्या दे ऐसे संसार के जन्म मो लांग जाता है मुक्त हो जाता है संसार के भोगों की वासना रहती है तभी तक दुखी रहता है नो डिजायर नो प्रम समीजायर सम प्रॉब्लम सुख hmm? hmm. तरण जैसे तुच्छ लगते हैं हे राम जी जब वह भोगों की इच्छा ऐसी मुक्त होता है तब ईश्वर होता है जिस पुरुष को आत्म सुख प्राप्त हुआ है वह भोगों की इच्छा कभी नहीं करता और जब वे आकर प्राप्त होते हैं तब भी वे उसको नीरस और मिथ्या प्रतीत होते हैं इससे वह उनके भोग को नहीं चाहता जैसे जाल से निकला हुआ पक्षी फिर जाल में नहीं पड़ता वैसे ही वह पुरुष भोगों को नहीं चाहता जब विषयों की तृष्णा निवृत्त होती है तब परम शांति पाता है और संतों के वचन उसके हृदय में शीघ्र ही प्रवेश करते हैं हे राम जी यद्यपि धनी हो और उसे संतोष नहीं हो तो वह परम दरिद्री है और जो धन से हीन है परंतु संतोषवान है वह ईश्वर है उसको आत्मसंतोष है वो ईश्वर है धनी है लेकिन अब वासना है तो कंगाल है अन है और आत्मसंतोष है तो ईश्वर तो है यार को हमने जा बजा देखा कहीं बंदा देखा तो कहीं खुदा देखा कहीं आयने खिलखिलाते देखा एवरी मैन इज गॉड मत प्लाइंग पलिस प्लाइंग एवरी मैन लेकिन सब पागलपन का खेल थे, खेल रहे हैं अपन लोग राम जी यदि अमृत चाहिए तो संतोष ही परम रसायन है जब परम रसायन है सब अमृतों का अमृत है ओम शांति चाहो न मिलने पर भिक्षा मांग लेते और मिलने पर राज्य भी ठुकरा देते वे तो मूर्खों से सीखते हैं और विद्वानों को पढ़ाते हैं मूर्खों से सीखते हैं और विद्वानों को पढ़ाते हैं अपने पास कुछ न होते हुए भी मांगने वाले को दृष्टि मात्र से पलकार में बहुत कुछ दे डालते और फिर भी कभी उनका खोखता नहीं ऐसे ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। ब्रह्म ब्रह्मज्ञानी जाने ब्रह्म की मत ब्रह्म जाने ऐसी उनकी मत होती है प्रवृत्ति तो भिन्न भिन्न लेकिन पर्व परमात्मा में स्थित मत अद्वैती होती है तो ऐसे पुरुष होते देखने में तो दो हाथ पैर वाले मनुष्य लगते हैं, लेकिन आकाश की पहले पार चांद सितारों से भी पार आकाश को भी झांपे हुए उस चिरानंद स्वरूप में अभिन्न भाव से रहते हैं ऐसे ब्रह्मज्ञानी को शरीर मानना अपराध है गुरु को शरीर मानना अपराध माना जाता है भगवान की मूर्ति को पत्थर मानना अपराध माना जाता है प्रसाद को अन्न मानना या फल मानना अपराध माना जाता है तुलसी को पौधा मानना अपराध माना जाता है गाय को पशु मानना अपराध ऐसे ज्ञानवान को मनुष्य रूप में ही मानना अपराध है जो ज्ञानवान को व्यापक ब्रह्म जानेगा तो खुद भी व्यापक ब्रह्म बनेगा ज्ञानवान को आत्मा परमात्मा रूप जानेगा तो खुद भी आत्मा परमात्मा के में रसमें सराबर होगा ज्ञानवान को अपने जैसा मनुष्य जानेगा तो अपने को भी मनुष्य के हाड़ मास के शरीर में भी फसाए रखेगा इसलिए ज्ञानवान कैसे होते हैं वो योग वशिष्ठ में राम जी को भगवान राम को वशिष्ठ बताए ऐसा ज्ञान पाने के लिए मनुष्य जन्म हुआ है। हाँ जी। संगति की जय साध की आठों पहंद का संगति बुरी अनाड़ी की आठों पहर परपंच करे ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात और कदे से कदा मिले करे लात ला <laughs> तारी तारी तारी, तारी, तारी। मेरे वचनों के अधिकारी हो जिनको संतों के लिए श्रद्धा नहीं है ऐसे श्रद्धा हीन व्यक्ति भक्तिभावहीन व्यक्ति में संतों के वचन के अधिकारी नहीं होते संतों के वचन के अधिकारी भी कोई कोई भाग्यशाली होते हैं क्यूँकी जब जैसे रत्नों से समुद्र संपन्न है वशिष्ठ कहते हैं ऐसे गुणों से मैं सम्पन्न हूँ जब तप तो स्वाध्याय संयम जो शिष्य को करना चाहिए वो तुम करते हो और आत्मा परमात्मा का अभिन्न ज्ञान माधुर्य कारुणा शांत तिथिक साधुनाम साधु भूषण मैं मैं साधु नाम साधु भूषण हूँ जो मेरे जैसे समुद्र रत्नों से भरपूर है ऐसे है राम जी मैं गुणों से भरपूर ऐसा वशिष्ट जी कहते फिर भी आत्म श्लाघा का दोष नहीं माना जाता है क्योंकि वे तो निर्दोष ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्पा जैसे जल कमल अलेपा ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी का भोजन ज्ञान और ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी दुर्ण बखाने नानक ब्रह्म दी कत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी का दर्शन बट भाग्य पावा ब्रह्म को बल बल जावी ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर और ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ऐसे परमेश्वर स्वरूप में जगे हुए पुरुष को, कोई कोई साधक जाने क्या पहचाने उसके समान दुनिया में कोई दुख नहीं लड़कों के दुख तो है लेकिन माता के गर्भों के भी दुख है गर्भ नहीं मिला तो नाली में बहने के भी दुख है गर्भ मिला तो उधे लटकने के दुख है फिर जन्मा तो जन्म का दुख है बचपन का दुख है सारी जिंदगी रखा कमाया छोड़ के मर जाता वो भी दुख है इस जीव को बहुत सारे दुख भोगने पड़ते है अज्ञानता पे इसलिए अपने आत्मज्ञान को पालने में जान दुख की डाल नहीं गलती वहां अपना आत्मा स्वरूप है उसी का चिंतन करें उसी का करें करे उसमय हो जाए कल्याण हो जाए आत्म की कथा मिलती है खाने पीने को नहीं भी मिले तो हाथ में ठीक रहा लेकर बर्तन ना मिले तो हाथ में ठीक रहा लेकर चाणाल के घर की भिक्षा लेके भी खाए और ब्रह्मज्ञानी गुरु के चरणों में बैठा रहे अन्य ऐश्वर्य राजपाट तो एक दिन राजेगा जन्मेगा और ब्रह्म के थोड़ा ब्रह्म भी रहेगा तो भी अमर पद की भी प्राप्ति कर देगा खतरनाक है आत्मा का ज्ञान जीव को दीन करता है दुखी करता है इसीलिए मोक्ष जो संसार के खान पान में तू मैं में लगा है आत्मज्ञान का अभ्यास नहीं करता जब तक नहीं करता है उसको मेढक समझो, जैसे मेढक दलदल में पड़ा होता है ऐसे ही वो मूर्ख संसार के तू तुम मैं में, में के, खान पान के विषय विकारों में दलदल दल में पड़ा है इसलिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है और शांति शांति से बचने के लिए आग लगे और पेट्रोल पंप का फुबारा लगा देते <laughs> एक तो लगी आग कपड़ों में और फिर पेट्रोल पंप से बड़ी जरा फुहरा मार दे आग बुझाने के लिए आग बुझेगी क्या तो, तो एकदम पकड़ी जाएगी ऐसे ही अज्ञान्य आदमी संसार की बहकर दुख मिटाना चाहते हैं। दुख तो बढ़ते ही रहते टेंशन बढ़ते ही रहते तनाव बढ़ते ही रहते आसक्ति बढ़ती रहती है जैसे जंगल में झोंपड़ी हो और झोंपड़ी में लगे आग तो तिन की सया पे जाके शयन करें। कैसा रहे ऐसे है सब कर कर आके कितने पढ़े लिखे ये वो आखिर देखो तो दुखी दुख सर छोड़ के मर गए बस बस जला गया हड्डिया गिर गई खोपड़ी फटी क्या मेरा जितना भी खोपड़ी में भरा आग लगा समाप्त जगत का ज्ञान पेड़ भरने के लिए पाया धर्म ज्ञान नहीं पाया तो सारा चट्ट हो गया मामला एक दो नहीं सारा संसार इसी में घसीटा जा रहा है तो असली बात तो कभी कभी मिलती है जरासी बाकी तो बस तुम अच्छे काम करो अच्छे काम करे तो आखिर कब तक है अच्छे काम करने वाला हम कौन अच्छे काम का फल देने वाला ईश्वर कौन उसका ज्ञान भी तो पाना चाहिए अच्छे काम करेंगे तो उसके ज्ञान में पाने की रुचि होगी अज्ञान मिटाने की रुचि होगी अच्छे काम करने का फल यह है कि संसार की आसक्ति मिटना चाहिए अगर आसक्ति मिट रही तो तुम्हारे अच्छे काम आशक्ति बढ़ रही है तो गलत काम है दुख में दुखी सुख में सुखी वेरी ऑर्डिनरी पर्सन दुख में भी सुखी सुख में भी सुखी बढ़िया है सुख दुख को सपना समझे वो उत्तम है ऐसी बात मेरे को गुस्सा आता है मेरे को दुख होता है मन को माइंड को पूछो मैं कौन नहीं, नहीं। गुस्सा आता है तो गुस्सा किसको होता है दुख किसको होता है दुख दुख के ऊपर तो जाना है गुस्से से परे होना है दुख से परे होना है वह विचार की दृढ़ता से जिसकी वांछा करता है उसको पाता है इससे विचार इसका परम मित्र है विचारवान पुरुष आपदा में नहीं फंसता। जिसने ऑस्ट्रे लिया वो आपदा में नहीं फंसता। विचार करके जो संकल्प करे दृढ़ता से लग जाए तो वो परिस्थिति कितना भी विकट हो रास्ता मिल जाता है। इसलिए विचार का आश्रय लेना चाहिए श्रद्धा तो चाहिए लेकिन श्रद्धा के साथ थोड़ा ज्ञान भी, भी रखना चाहिए संयम भी रखना चाहिए श्रद्धा और विचार दोनों साथ में जिसने विचार का आश्चर्य लिया है विचार उसका परम मित्र है विचार मतलब ज्ञान ज्ञान का आश्चर्य सभी खाली भावना भावना में भावुक होके फेजी जो कुछ करता है विचार संयुक्त करता है और विचार संयुक्त ही देता लेता है उसकी सब क्रियाएं सिद्धता का कारण होती हैं कारण है तो विचार रहित है जो तो लोग विफल होते हैं उनके पास क्या है कि कोई किसी विधाता में भाग्य पद नहीं लिखा के विफलता क्या करें मेरा भाग्य ऐसा में विफल होता हूं नहीं उसके विचार करने का टैक्ट नहीं है इसीलिए विफल होते हैं निर्णय शक्ति नहीं ने, निर्णय नहीं लेते अपने को कोसते रहते होगा कि नहीं होगा अभी एक माया है हमारे पति का काम होगा कि नहीं होगा अब पूछने का ढंग ही ऐसा है कि होगा कि नहीं होगा नहीं हो नहीं। ओ, ओ, ओ, ऐसा विचार से किया जाता है ना तो संशय रहित होता है जिस, जिसके मन में अटक खटक है वही अटक रहा जिसके मन में खटक नहीं उसको अटक नेपोलियन बोना पाठ को दिया नक्शा बोले जाओ शत्रु के शिविर में ये नक्शा है वहां से समाचार लाना है रास्ता मिलेगा बोले मिल जाएगा बोले अंधेरी रात है बारिश है रास्ता मिलेगा बोले मिल जाएगा उन्हें नहीं मिला तो बोले मैं खुद का बनाऊंगा पहुंचाऊंगा ऐसा दृढ़ विचार वाला आदमी सब कुछ कर सकता है इतिहास किसकी सराहना करता है मुठ्ठी भर दृढ़ संकल्प वालों विचार वालों की तो प्रशंसा कर है इतिहास इतिहास में किन पुरुषों की बातें आती है जो विचारवान विचार माने से करते का। जैसा धर्म धुरंधर रमन जैसा त्यागी और राम की मस्त का और नानक जैसा लोक संग्रह करने वाला संत ये भी तो विचार के बल से हुए बुद्ध जैसा करुणा और महावीर जैसा अहिंसक ये भी तो विचार की उपज है जैसापक्ष और गांधी जी जैसा विचार क्यों गांधी जी ने एक विचार रखा कि अंग्रेज भारत छोड़ो उस समय लोग उनको पागल कहने लगे तो मुण, मिस्टर मोहनलाल स्क्रैक ब्रिटिश के शासन में एक आदमी आवाज उठाता है कि अंग्रेज भारत छोड़ो लेकिन शब्द में कितनी ताकत है घूंढते गूंढते एक से दूसरे दूसरे से पचास लाखों करोड़ों सबका एक संकल्प हो गया विचार उठा अंग्रेजों ने भारत छोड़ना पड़ा तो एक शब्द मात्र तो है एक विचार तो था और क्या विचारवान सुख पाता है विचारवान के लिए असंभव कुछ नहीं अपने बलबूते का विचार करके परिस्थितियों का निर्णय करे फिर लगा रहे तो एक दो, दो प्रकार का विचार होता है, तो है एक संसारी ढंग का विचार होता है खाने पीने दूसरा भगवान को पाने का विचार होता है आत्म का विचार यहाँ आत्मज्ञान की बात है अब तो तुम्हें कोई भारत आजाद कराना नहीं है महात्मा गांधी की नकल तो करना नहीं है अभी विचार करो कि यह मिल गया तो क्या वो मिल गया तो क्या आखिर क्या भोग भोग की आसक्ति छोड़ो विचार से अब साक्षी पढ़ने परमात्मा को पाने का विचार दृढ़ करो परमात्मा पालेगा भोग दास बन तुम्हारे पीछे घूमते फिरेंगे धके खाते फिरेंगे भोग संसार की चीजें तो तुम्हारे सिर्द गिर्द जाके ठाती फिर तुम्हारी रेहनत हो तो स्वीकार कर लो नहीं तो वो बोल पत्ती वाली बात तो जानते ना छो विचार से ही सब होता है जो बिना भी विचारे करता है बिना भी विचारे निर्णय ने भी कर लेता है तो दुखी होता है बिना विचारे तब करता है तो दुखी होता है विचार के तब कर बिना विचारे लमसम दान दे दिया तो ठग लोग उसको लूट लेते दान भी ठीक जगह पे देना चाहिए ईश्वर फल क्या है परिणाम में लोगों का ईश्वर के मार्ग का कुछ फल होता है तो ठीक है सब काम विचार से करूँ विचार ही धर्म है सब जगह धर्म चाहिए बिजनेस में भी चाहिए घर में भी चाहिए मुसाफरी करते समय ड्राइवर को भी धर्म चाहिए विचारों की धर्म नहीं तो खड्डे में गिरा गाड़ी पेट्रोल खुद गया के है उसका भी तो विचार रखे विचारों के मित्र को सदा साथ रखो विचार के कार्य करो अनाशक्त भाव ऐसी राम जी जैसे बालक अविचार से अपनी परछाई को बेताल कल्प के भय पाता है अविचार ऐसी अपनी परछाई को बेताल समझ के डरता है अथवा अभिचार से अग्नि को अच्छा समझ के पकड़ता है तो फिर रोता है ऐसे अभिचार से कुछ भोगों में फंसता है अभिचार से विचार नहीं अपने आत्मा का आदर नहीं करता दुखी होता है